ओपरमात्मे न्तीय्याय प्रथम वल् पर खाणी व्यतीर्ण स्वयं भू तस्मा पश्यराम कस्िदी प्रत्यात्न् आवृतरमृत स्वयं प्रकट होने वाले परमेश्वर ने समस्त इंद्रियों के द्वार बाहर की ओर जाने वाले ही बनाए हैं इसलिए मनुष्य इंद्रियों के द्वारा प्रायः बाहर की वस्तुओं को ही देखता है आत्मा राम को नहीं किसी भाग्यशाली बुद्धिमान मनुष्य ने ही अमर पद को पाने की इच्छा करके चक्षु आदि इंद्रियों को बाह्य विषयों की ओर से लौटाकर अंतरात्मा को देखा है बालाह पापरा च कामयृत्योन्ेत पाशं अथ धीरा अमृतव विधिवा जो अधर्ख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 शब्द स्पर्शां मैथुना किमत्र परिशिष्यते तत् जिसके अनुग्रह से मनुष्य शब्दों को स्पर्शों को रूप समुदाय को रस समुदाय को गंध समुदाय को और स्त्री प्रसंग आदि के सुखों को अनुभव करता है इसी के अनुग्रह से यह भी जानता है कि यह क्या शेष रह जाता है यह ही है वह परमात्मा जिसके विषय में तुमने पूछा था स्वाप्ना जागरिता पश्यती महात दिवुमात्मा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 आत्मा जीवमंतिका ईशान भूतभव्यस्य तथो विजगुपते एक तय तत् जो मनुष्य कर्मफलदाता सबको जीवन प्रदान करने वाले तथा भूत वर्तमान और भविष्य का शासन करने वाले इस परमात्मा को अपने समीप जानता है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 या प्राणिन संभवते आदितिर्देवताी गुहाम प्रवेश ठंतीयत जो देवता मयी प्राणों के सहित उत्पन्न होती है जो प्राणियों के सहित उत्पन्न हुई है तथा जो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 भी जो गर्भणी स्त्रियों द्वारा भली प्रकार धारण किए हुए गर्भ की भांति दो अरणियों में सुरक्षित है छिपा है तथा जो सावधान और हवन करने योग्य सामग्रियों से युक्त मनुष्यों द्वारा प्रतिदिन स्तुति करने योग्य है यही है वह परमात्मा जिसके विषय में तुमने पूछा था योदित सूर्योस्तम यछते तम देवा सर्वे अर्पिताः कशन ए तय तत्म जहाँ से देव उदय होते हैं और जहाँ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 पश्य पश्यते जो परब्रह्म ब्रह्म यहाँ है वही वहाँ परलोक में भी है जो वहाँ है वही यहाँ इस लोक में भी है वह मनुष्य मृत्यु से मृत्यु को अर्थात बारम्बार जन्मरण को प्राप्त होता है जो इस जगत में उस परमात्मा को अनेक की भांति देखता है मन सै वेदमातव्य नेहना किंचन गच्छते स मृत्यु पश्यते नान पश्य शुद्ध मन से ही यह परमात्मत प्राप्त किए जाने योग्य हैं इस जगत में एक परमात्मा के अतिरिक्त नाना भिन्न भिन्न भाव कुछ भी नहीं है इसलिए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 वह परमात्मा ही आज है और वही काल भी, कल भी है अर्थात वह नित्य सनातन है वही है वह परमात्मा जिसके विषय में तुमने पूछा था यथोदक दुर्गे वृष्ट पर्वतेशो विधावतीं धर्म पृथक पश्चाण विधावती जिस प्रकार ऊंचे शिखर पर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 में भटकता रहता है यथोदक शुद्धे शुद्धमासिक एवं मुनिर्बिजानत आत्माति गौतम परंतु जिस प्रकार निर्मल जल में मेघो द्वारा सब ओर से बरसाया हुआ निर्मल जल वैसा ही हो जाता है उसी प्रकार हे गौतम वंशी नचकेता एकमात्र पर ब्रह्म पुरुषोत्तम ही सब कुछ है इस प्रकार जानने वाले मुनि का संसार से उपरत हुए महापुरुष का आत्मा ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है प्रथम प्रथमवल्ली समाप्त